गीता तत्व चिंतन तस्माद योगी भवारजुना तीन सौ उनतीस संस्कारों की प्रबलता योग भ्रष्ट अगला जन्म पाने पर यदि योग साधना में प्रवृत्त न होना चाहे तो भी वह बरबस ही पूर्वजन्म के साधन के संस्कारों द्वारा योग साधना की ओर खींच लिया जाता है आचार्य शंकर यहाँ पर अपने भाष्य में लिखते हैं न कृत चेद योगाभ्यास संस्कारा बलवत्र अधर्मादिलक्षण कर्म तदा योगाभ्यास संस्कारेणते अधर्म चेद बलवत्ता तेन अपि योगज अव तये तो योगज संस्कार स्वयं एव कार्यम आरभते न का अपि विनाश तस्य अस्तित्यर्थ यदि योगाभ्यास के संस्कारों की अपेक्षा अधिक बलवान अधर्मादि कर्म न किए हों तो वह योगाभ्यास जनित संस्कारों से खींच जाता है और यदि अधिक बलवान अधर्म किया हुआ होता है तो उससे योग योगजन्य संस्कार भी दब ही जाते हैं परंतु उस पाप कर्म का क्षय होने पर देव योगजन्य संस्कार स्वयं ही अपना कार्य आरंभ कर देते हैं बहुत काल तक दबे रहने पर भी इन संस्कारों का नाश नहीं होता इससे यह ध्वनित किया गया है कि योग भ्रष्ट के योग के संस्कार इतने बली होते हैं कि वे अगले जन्म में उसे फिर से योग साधना में लगाएंगे ही भले ही वह पुण्यों के फल फलस्वरूप अंतकरण में छिपी कामना के कारण स्वर्ग भोग कर सचरित्र धनिकों के यहाँ जन्म ले या फिर अपने वैराग्य की प्रबलता के अनुसार स्वर्ग न जाकर सीधे ही उन लोगों के या बुद्धिमान योगियों के यहाँ ग्रहण करें पर उसके जन्म के योग के संस्कार तो जागेंगे ही और वे उसे पुनः अब की अधिक तीव्रता के साथ योग साधना में नियोजित करेंगे ही जैसा कि आचार्य शंकर कहते हैं यदि उसके अधर्म के संस्कार योग संस्कारों की तुलना में दुर्बल है तो वे धीरे धीरे छोटे मोटे अशुभ फल देकर नष्ट हो जाएंगे पर वे उसकी साधना में विघ्न न डाल सकेंगे और यदि ये पाप संस्कार तगड़े हैं तो भोग के द्वारा इनका क्षय होते ही योग संस्कार उस पर हावी हो जाएंगे यहां पर अवश्य अपि शब्द ध्यान देने योग्य हैं मनुष्य के संस्कार इतने प्रबल होते हैं कि वह न चाहता हुआ भी उनके हाथों से खेलने लगता है अर्जुन की उस बात का स्मरण करें अनिच्छनपिवाषणेय बलादिवियोजित मनुष्य इच्छा न करता हुआ भी मानो बलपूर्वक पाप कर्म में ढकेल दिया जाता है तो जैसे अशुभ संस्कार तगड़े होते हैं वैसे ही शुभ संस्कार भी यहाँ पर योग भ्रष्ट का प्रकरण चल रहा है जिसके शुभ संस्कार साधना के संस्कार अत्यंत तगड़े होते हैं पर जो किसी कारणवश अंत में लक्ष्य से च्युत हो जाता है वही योग भ्रष्ट कहलाता है सामान्य रूप से साधना करने वाला योग भ्रष्ट की श्रेणी में नहीं आता